श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 109, 7 मार्च 1885। भक्तों के प्रति उपदेश राखाल भवनाथ नरेंद्र बाबू राम श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं बाबूराम छोटे नरेंद्र पलटू हरिपद मोहनी मोहन आदि भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं एक ब्राह्मण युवक दो तीन दिन से श्री रामकृष्ण के पास हैं वे भी बैठे हुए हैं आज शनिवार है सात मार्च अठारह दिन के तीन बजे का समय होगा चैत की कृष्णा सप्तमी है श्री माता जी श्री शारदा देवी श्री राम कृष्ण देव की लीला सहदर्शी भी आजकल नौबत खाने में रहती है श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए वे कभी कभी यहाँ आया करती हैं मोहनी मोहन के साथ उनकी स्त्री और नवीन बाबू की माँ गाड़ी पर आई हुई है औरतें नौबत खाने में श्री कृष्ण के दर्शन कर नहीं पर रह गई भक्तों के जरा हट जाने पर वे आकर श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगी श्री कृष्ण छोटे तकत पर बैठे हुए भक्त बालकों को देख रहे हैं और आनंद में मग्न हो रहे हैं राखाल इस समय दक्षिणेश्वर में नहीं रहते कुछ महीने बलराम के साथ वृंदावन में थे वहाँ से लौटकर इस समय घर पर रहते हैं श्री राम कृष्ण शाह राखाल इस समय पेंशन ले रहा है वृंदावन से लौटकर घर पर रहता है घर में उसकी स्त्री है परंतु उसने कहा है हजार रुपया तनख्वाह देने पर भी नौकरी न करूंगा यहाँ लेटा हुआ कहता था तुम्हारी भी संगत अब अच्छी नहीं लगती उसकी ऐसी एक अवस्था हुई थी भवनाथ ने विवाह किया है परंतु रात पर स्त्री के साथ धर्म की ही चर्चा करता है दोनों ईश्वरी प्रसंग लेकर रहते हैं मैंने कहा अपनी स्त्री से कुछ आमोद प्रमोद भी किया कर तब गुस्से में आकर उसने कहा था क्या हम लोग भी आमोद प्रमोद लेकर रहेंगे श्री रामकृष्ण अब नरेंद्र के बारे में कह रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों से परंतु नरेंद्र के लिए मुझे जितनी व्याकुलता हुई थी उतनी उसके छोटे नरेंद्र के लिए नहीं हुई हरिपद से क्या तू गिरीश घोष के यहाँ जाया करता है हरिपद हमारे घर के पास ही उनका घर है प्रायः जाया करता हूँ श्री राम कृष्ण क्या नरेंद्र भी जाता है हरिपद हाँ कभी कभी तो देखता हूँ श्री राम गिरीज जो कुछ मेरे अवतारत्व के संबंध में कहता है उस पर उसकी क्या राय है हरिपद नरेंद्र तर्क किस में हार गए हैं श्री राम कृष्ण नहीं उसने नरेंद्र ने कहा गिरीश घोष को जब इतना विश्वास है तो उस पर मैं कुछ क्यों कहूँ जज अनुकूल मुखोपाध्याय के जमाता के भाई आए हुए हैं श्री राम कृष्ण तुम नरेंद्र को जानते हो जमाता के भाई जी हाँ नरेंद्र बुद्धिमान लड़का है श्री राम कृष्ण भक्तों से ये अच्छे आदमी हैं जब इन्होंने नरेंद्र की तारीफ की उस दिन नरेंद्र आया था त्रैलोक्य के साथ उस दिन उसने गाया भी परंतु उस दिन का गाना अलोना लगा श्री राम कृष्ण बाबू की ओर देखकर बातचीत कर रहे हैं मास्टर जिस स्कूल में पढ़, पढ़ाते हैं बाबू उसी स्कूल की प्रवेशिका कक्षा में पढ़ते हैं श्री रामकृष्ण बाबू राम से तेरी पुस्तकें कहाँ हैं तू लिखे पढ़ेगा या नहीं मास्टर से बस दोनों ओर संभालना चाहता है बड़ा कठिन मार्ग है उन्हें जरा सा समझ लेने से क्या होगा वशिष्ठ कितने बड़े थे उन्हें भी पुत्रों के लिए शोक हुआ था लक्ष्मण ने उन्हें शोक करते हुए देख आश्चर्य में आकर राम से पूछा राम ने कहा भाई इसमें आश्चर्य की क्या है जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है भाई तुम ज्ञान और अज्ञान दोनों को पार कर जाओ भर में कांटा लगता है तो एक और कांटा खोज लाना पड़ता है उस कांटे से पहला कांटा निकाला जाता है फिर दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं इसीलिए अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी काटा संग्रह करना पड़ता है फिर ज्ञान और अज्ञान के पार जाया जाता है